समुद्र मंथन का अर्थ समुद्र मंथन का अर्थ क्या होता है ओह ये जो सात्विकता का समुद्र है क्षीर सागर जिसमे जिस, जिस सत्व गुण की उपाधि से भगवान निवास करते हैं उसका यदि मंथन आदमी विवेक के मंदराचल से विवेक के मथानी से मंथन करे तो उसमें से अमृत ही अमृत निकल पड़ता है और उन्होंने जो अपना सेवक है महाराज उसको वो अमृत पिलाते हैं देखो देवता और दैत एक ही बात की संतान है और प्रयत्न करने में कोई जो है वो पीछे नहीं है लेकिन जो कुछ अपने प्राणों की शक्ति से या धन से या शरीर से किया जाता है आसू से वसु से शरीर से जो कुछ किया जाता है मन से बाणी से यदि वो भगवान की शक्ति से भगवान के सहारे से आश्रय से भगवान के लिए किया जाता है तो वो सत हो जाता है और नारायण जो भगवान का आश्रय छोड़ कर के किया जाता है वह सत्य हो जाता है परिश्रम तो सबने किया लेकिन देवताओं को अमृत मिला सेवकों को अमृत मिला और जो विरोधी थे उनको अमृत प्राप्त नहीं हुआ सो ये भगवान की लीला है अपने सेवकों को वो अमृतत्व का दान करते हैं इसमें भगवान का पक्षपात नहीं है जो कल्प के नीचे जाएगा उसी को तो कल्प से लाभ होगा जो अग्नि के पास जाएगा उसी का तो शीत ठंडक जो है उसी की तो दूर होगी जो अग्नि के पास ही नहीं जाएगा ठंड दूर कैसे होगी और महाराज अग्नि के पास जाएगा तो साफ नहीं आवेगा वो काटने को अग्नि के पास सांप नहीं जाता भालू तो आग को बहुत दूर से देख एक दिया सलाई की तिल्ली जलाओ और भालू भाग जाएगा और शेर भाग जाएगा क्योंकि आग से ये बहुत डरते हैं नारायण पर पास जाना तो चाहिए ना जो भगवान के पास जाता है महाराज हाँ उसको वो अमृत मिलता है और उसी का कल्याण होता है अब उन्हीं भगवान ने भव भयम अपहन ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपज रे भृंगेद सारम जैसे भावरा फूल में से रस निकाल लेता है इसी प्रकार स्वयं भगवान ने ये संपूर्ण वेदों का जो सार सार है उसको ग्यारहवें स्कंध में निकालकर नारायण भव भीती को दूर करने के लिए संसार का जो भय है उस भय को छुड़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान का सार वेद का सार निकाल करके रख दिया है सो so, ऐसे कृष्ण महाराज सच्चिदानंद घान कृषि भूवाचक शब्द ऋण निर्वृति वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयत है कृषि माने कृष्ण, कृष्ण सत्तायाम नारायण ए सत्ता का नाम है कृष्ण और ऋण का है परम निर्वृति परमानंद और नारायण जब दोनों एक में मिले तो सच्चिदा आनंद गान ये हो गए कृष्णा उन्होंने ये अमृत पिलाया है सच्चिदा आनंद गान पीने वाले और उनकी उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज पीने वाले ओह सो संपूर्ण भाव भय को ये दूर करने वाला ये श्रीमद भागवत का ग्यारहवा स्कंध है और सुखदेव जी महाराज ने इसको गाया है अब आगे का जो प्रसंग है वो ब्रह्म मुक्ति का प्रसंग है ब्रह्म मुक्ति का प्रसंग ये है कि जैसे जैसे महाराज कांटे से कांटा निकाल के दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं कंटके नहीं कंटकम जया हरद भूगो भारम ताम तनुम बिजहा वजहा आहा। अब एक कांटा तो वो था जो गड़ा हुआ था पाव में तकलीफ दे रहा था और दूसरा कांटा कौन है तो वो जिसने तकलीफ देने वाले कांटे को निकाल दिया इसी प्रकार दुष्ट लोग जो हैं वो लोगों को कष्ट दे रहे थे और शिष्ट पुरुषों के रूप में जदुवंशियों का पांडवों का नाट्य धारण करके भगवान ने उस दुख को दूर किया वैसे तो सब के सब जदुवंशी श्री कृष्ण के अंश श्री कृष्ण के स्वरूप ये तो एक जदुवंश का तो नाटक था महाराज जो भगवान की इच्छा से धारण किया था इस नाटक का नारायण परित्याग कैसे हुआ और श्री कृष्ण नारायण उन्होंने प्रगट रूप से अपने को यहाँ रखा क्यों छिप क्यों गए और सुखदेव जी की मुक्ति सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कैसे मुक्त किया मुक्ति का क्या स्वरूप है क्या साधन है ये माया कैसी चल रही है इन सब बातों का वर्णन जो है अब दोपहर के बाद आपको सुनावेंगे तो शाम को अपना जो ज्ञान सत्र चलता है उनकी चुनौती है ठीक पांच बजे शुरू होगा साल बजे इसकी चुनौती रखी गई है और कल से और पूजा स्वामी की महाराज का प्रवचन नहीं हुई अज्ञात विज्ञापन भावना बोर्ड के ऊपर सुबह साढ़े सात सरस्वती विश्वशा मनोरंजन जनमन्नंदमर श्रेणीश्यामकोमल परिपनंदईरंगोत्सव स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी प्रत्यंगलिंगि श्रृंगार सखि मूर्तिव मधो निध हर क्रीडतिसुखनचेता व्यदस्ता प्यजितुचिलीस तदीय व्यतनतकृपयाजस्दीपराण अखिल गुरु जिन घन्नम व्यासूनुम जैसे एक नट अनेक रूप धारण करके दिखावे देखने वाले उसको पहचान न सके तो साधारण अनेक काल में अनेक रूप धारण करेंगे जादूगर होगा तो एक समय में अनेक रूप दिखाएंगे भगवान एक समय में एक स्थान में एक ही काल में गर्मी और सर्दी दोनों होते हैं। एक जगह ठंड के मारे श्री राधा रानी चिपक जाती हैं श्री कृष्ण से और एक स्थान में गर्मी के कारण दोनों सरोवर में क्रीड़ा करते हैं भगवान पर काल का प्रभुत्व नहीं है काल पर भगवान का प्रभुत्व है थोड़ा सा छोटा सा वृंदावन जब बलता शतकोटि भी राकोलता होता है फैल जाता है विस्तार हो जाता है फिर संक्षिप्त हो जाता है एक ही कृष्ण अनेक हो जाते हैं ये जो भगवान की अचिंतीय अनंत कल्याण गुणमयी लीला है विरुद्ध धर्माश्रय विरुद्ध धर्माधिष्ठान वांग मनसा गोचर ऐसी प्रभु की लीला है अनेक जदुवंशियों का रूप धारण करके उन्होंने नाटक किया नाटक का जो उपसंहार हुआ वो ब्राह्मण वचन से हो। ब्रह्मज्ञ की बाणी के सिवाय ये अनेकता का भ्रम दूर नहीं हो सकता प्रभास क्षेत्र में वृत्तियों का जो परस्पर विरोध है वो दिखाया आपस में लड़ने लगे बलराम और श्रीकृष्ण दोनों मना करने गए तो उनसे भी लड़ गए और उनका जो लीला है नाट्य है वो पूरा हो गया बलराम जी ने भी अपना नाटक पूरा कर दिया श्री कृष्ण जाकर बैठे पीपल के मूल में आप जानते हैं अश्वत्थम प्राहर अभ्यम गीता का पंद्रहवा अध्याय पढ़ते हैं वहां अश्वत्थ माने क्या होता है जानते हैं वो विश्व ही अश्वत्थ है स्वकार्थ विश्व है वो वो तो आओ उपसर्ग लगाओ चाहे भी उपसर्ग लगाओ न रहे स्व तिष्ठ स्वत्था न स्वत्थ अस्वत्था जो कल तक न रहे उस प्रपंच के मूल में अश्वत्थ के मूल में कौन है क परमात्मा वो भी एक नाट्य से साकार होकर के बैठा है वहां भी ब्रह्मज्ञ की बाणी जो है वो बाण बन के आ गई आप जानते हैं बाण की घरवाली का नाम तो बाणी होता ही है ये बाणी ये बाण निर्वाण कर देता है वो वह गति गंध निर्वाण का अर्थ होता है जिसमें स्वर्ग नरक पुनर्जन्म की गति न हो और बासना की गंध न हो बा निष्क्रांता निरादेह क्रांता दे पंचम्या बा जिसमें ना हो दुख ना हो जड़ता ना हो मृत्यु ना हो वो निर्वाण तो निमित्त बना भगवान के भी आकृति त्याग का प्रत्यज आकृतिम त्रैधिशाह आकृति त्याग का निमित्त बना परंतु वस्तुतः वस्तुतस्तु भगवान में आकृति है ही नहीं और चाहते तो अपनी आकृति को रख लेते क्योंकि जो परीक्षित को गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाने वाले हैं जो गुरु के मरे हुए पुत्र को लाने वाले हैं जो देवकी के छह मरे हुए पुत्रों को लौटाकर लाने वाले हैं जो उद्धव को ब्राह्मणों के सापों से बचाने वाले हैं वे क्या क्पने को नहीं बचा सकते परंतु सुखदेव जी ने कहा मरती न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन भगवान ने विचार किया कि यदि मैं अपने शरीर को दीर्घ काल तक रख लूंगा तो दूसरे साधु महात्मा ज्ञानी भी कहने लगेंगे कि हम भी अपने शरीर को रखेंगे सो महाराज स्वस्थ पुरुष जो है शरीर के रहने न रहने का कोई ख्याल नहीं करते ये दिखाने के लिए उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया चलचंक <laughs> दनं दनं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि अपने शरीर को रखते परंतु तो तो दूसरे ज्ञानी पुरुष भी इसी का अनुकरण करके अपने शरीर को रखने लगते और ये तो बहुत ही बड़ा अनिष्ट हो जाता इतनी बातें ऐसी हैं जैसे भगवान के भक्त को कोई मारता है तो उसको तलवार की चोट से बचाते क्यों नहीं यदि बचाना शुरू कर दें तो लोग तलवार से मार मार के भक्ति की परीक्षा करेंगे कि असली भक्त है कि नहीं असली भक्त होगा तो भगवान आके बचाएंगे ओहो तब तो, तो भक्त तो मारे जाएंगे बेचारे सो so, भगवान ने अपने धारणा ध्यान मंगल श्री विग्रह को आज नई धारणा से दग्ध नहीं किया बल्कि वो जो बाहर दिख रहे थे उसको भीतर कर लिया गतिर्ण लक्षिता देव यही भगवान कहीं वहां से निकल के गए नहीं स्वर्ग में नहीं गए ब्रह्मलोक में नहीं गए ए, जहां के तहा ज्यो के त्यों परिपूर्ण तत्व में गमनागमन नहीं होता ये बात भागवत में बहुत स्पष्ट दिखी लिखी है द्वार दारो कहां से चला गया द्वारका संदेश देने को वहां से देवकी वसुदेव पत्नियां सत प्रभाष क्षेत्र में आईं, देव की वसुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया और जो पत्नियां थी और उनमें से जो आठ थीं वो तो सती हो गईं और जो बाकी थे उनको नारायण द्वारका लाया गया द्वारका से उनको फिर अर्जुन लेके गए रास्ते में ये जो ब्रज पड़ा द्वारका से इंद्रप्रस्थ दिल्ली जाने में हरियाणा पड़ा ब्रज भूमि पड़ी सो महाराज वहां लट्ठबाज जो थे ग्वाल बाल उन्होंने कहा अरे ये तो हमारी बहने हैं अर्जुन इंद्रप्रस्थ कहा जा रहा है सब तो कुछ छीन लिया बल्कि हमारे गौड़ियों ने तो ऐसी कथा कर रखी है ललित माधव नाटक में कि ये तो सब असल में राधा जी सत्य भामा थी और ललिता जामबती थी और सब जितनी गोपियां थी श्री कृष्ण के विरा में पागल हो गई थी और सब अंत द्वारका में पत्नी के रूप में थे उनको स्मरण नहीं आता था कि हम कौन है फिर नव वृंदावन बनाया श्री कृष्ण ने वहां सबकी स्मृति हुई रहते थे द्वारका में तत्त्व रूप में अनु अनुभव करते थे अपनी गोपी गोप लीला की और भगवान के अंतर्धान होने पर ब्रज में तो पहले से भगवान थे सबको ले लिया ये पूरा नाटक है ललित माधवम उसका नाम है श्री श्रीडूप गोस्वामी की रचना है द्वारका जो है भगवान के आदेशानुसार डूब गई और केवल भगवान का मंदिर रह गया वहां तो भगवान का नित्य संविधान है हमेशा भगवान वहां निवास करते हैं इसके बाद जो कथा ये भगवान की लीला तो सुनने के लिए है लिंग आश्लेषण जो भगवान का आलिंगन प्रदान करे बाहर भगवान दिखते हैं भीतर आने के लिए और भीतर आते हैं हमारी आत्मा से एक होने के लिए प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न कोई दूसरा चेतन हो नहीं सकता यदि वो दृश्य है तो जड़ है और यदि वो अदृश्य है तो कल्पना मात्र है इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न दूसरा परमात्मा नहीं होता भगवान श्री कृष्ण आत्मा है ही उनकी पूर्वता प्रकट हो गई देह की उपाधि न होने से आगे जो कथा चली बारहवें स्कंध में उसको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आश्रय के रूप में वर्णन करते हैं और आश्रय का महत्व तो सबसे अधिक है और श्रीधर स्वामी जो है वो निरोध के रूप में वर्णन करता है तो पहले क्या वर्णन है कि राजवंशों का वर्णन है वो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कौन कौन से राजवंश धरती पर चले और कितने काल तक रहे उनके काल का भी वर्णन है काल के ग्रास तो सभी हैं आज नहीं तो कल काल के गाल में सब जाते हैं जैसे महाराज दिन बीतने लगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी नारायण काल के गाल में जाते रहे थोड़ा राज्यों का भी वर्णन है नाम ले ले करके तो वो तो जब हो जाता है तब मालूम पड़ता है ये बात स्पष्ट रूप से है कि कश्मीर मंडल में जवानों की प्रधानता की प्रधानता हो जाएगी ये बात भागवत में बहुत स्पष्ट है अब दिनों दिन धर्म का ह्रास होने लगा तपस्या का ह्रास होने लगा इस युग में कोई अपने हाथ से बना के खाना पसंद नहीं करता है स्त्रियां भी नहीं करते होटल से मंगा के खाते हैं कभी बड़ा खाने का मन हो तो बाजार से बना लिया। और शुद्ध अशुद्ध का विचार जो है वो नष्ट होता जा रहा है शम नहीं दम नहीं व्रत नहीं लोग बिल्कुल शरीर को ही अपना सर्वस्व समझ करके और इसी के भोग-राग में लगे हुए हैं और दूसरे का रक्त चूसते हैं हो। दूसरे को दुख पहुंचा करके अपने को सुखी करना चाहते हैं लोगों की आयु भी कम हो गई कहा भीष्म की आयु कहा द्रोणाचार्य की आयु कहा कृपाचार्य की आयु है नारायण और कहा अब के लोगों की ही आयु तो आयु का भी दिन दिन रास हो गया कहा भीमसेन का बल और कहा भीष्म की वीरता आज वो कहां है केवल किताबों में देखने को मिलती है उस दिन हमारे पास लाके के लोग गांधी जी की फिल्म दिखा रहे थे उसके प्रारंभ में आइंस्टीन का वचन था आ, हमारी अगली पीढ़ी के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि गांधी जैसा कोई व्यक्ति हुआ था इतना अद्भुत रास हो रहा है मनोबल का दिनों दिन चोरी बढ़ रही है बेईमानी बढ़ रही है छल बढ़ रहा है कपट बढ़ रहा है और एक न एक दिन सब जाएंगे पृथ्वी भी नहीं रहे रघु भी नहीं रहे नरुष भी नहीं रहे नारायण युधिष्ठिर भी नहीं रहे नल भी नहीं रहे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए राम भी नहीं रहे आखिर एक दिन तो सबको जाना पड़ता है लेकिन लोग इसी शरीर के लिए इसी शरीर के लिए इतना अनर्थ करते हैं लोगों को इतना सताते हैं जिसका कोई नारायण हद नहीं जिसकी कोई काष्ठा नहीं तो जब एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है तब तो पृथ्वी माता हंसती हैं। दृष्टवात्मन जय व्यग्रान नृपान हंसती भूरी जब पृथ्वी के लिए आत्मनिनिमित नारायण जब धरती के लिए राजा लोग आपस में युद्ध करने लगते हैं तब ये धरती माता हंसती हैं। अरे बाबा तुम्हारे परदादा भी समझते थे कि धरती मेरी है दादा भी समझते थे तुम्हारे पिताजी भी समझते थे तुम भी समझते हो मैं तो किसी की रही नहीं सब मेरे अंदर मिल गए खाक हो गए सब के सब अब तुम हमको लेकर के जाओगे नारायण ये कृत् ममत्वम तो ममता करते हैं और अंत में धरती की धूल में मिल जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये जो हमने कथाएं कही हैं ये तो कथाएं लोगों की शिक्षा के लिए हैं कथा इमास्ते कथिता महीयसाताय लोकेशु यश पर विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वैराग्य विज्ञान विवक्षया विभो बाचो विभूतिर न मैंने बड़ी बड़ी कथाएं कही हैं कहानियां सुनी हैं जिन लोगों ने अपना जस धरती में फैलाया और अंत में चले गए इसमें तात्पर्य नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तात्पर्य इसमें है कि उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उनकी शिक्षा से वैराग्य लेना चाहिए और धरती से नारायण धन धन, धन धन से दुनिया की वस्तुओं से मोह ममता नहीं करना चाहिए ये नारायण ये स्थिति है विभूतिर तो बा, न तू पारमार्थ्यम ये सब वाणी का वैभव है नारायण ये एक परमार्थ नहीं है और फिर आता है अंत में कलयुग इनका वर्णन एक तो काल की प्रधानता से है कि एक मन्वंतर में कितनी चतुर्जुगी होती है नारायण और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्ज्युगी होती है सहस्त्र युग पर जन्तम हर जगत हो ब्रह्मा जी सोते हैं सब लेकर के सो जाते हैं उनमें ये आता है कलयुग कलयुग में जिधर देखो उधर कलह ही कलह है, है। पति पत्नी में नहीं बनती है बाप बेटे में नहीं बनती है भाई भाई में नहीं बनती है गुरु चेले में नहीं बनती है इधर हमको एक वर्ष के भीतर ऐसी अनेक घटनाएं मालूम पड़ी हैं जहां गुरु के चले जाने पर चेले लोगों में खूब लड़ाई हुई झगड़ा हुआ मुकदमा हुआ लत्थबाजी हुई गुरु चेले में भी नहीं पड़ती इसी का नाम है कली कलयुग तो जब कलिजुग का अंत आता है तब कल्कि भगवान का अवतार होता है कलि युग में बहुत दोष है राजा परीक्षित ने नारायण सौनक जी ने सूत जी से पूछा राजा और राजा परीक्षक ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज कलयुग में जब इतने दोष हैं तब इसमें प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है क्या उपाय है सुखदेव जी ने बताया कि कले दोष निर्धेय राजन अस्थि एको महान गुण कलयुग में दोष तो बहुत है लेकिन एक गुण ऐसा है इसमें जिसके कारण मनुष्य बहुत जल्दी तर जाता है सत्युग में करते कृत्याय तो विष्णु सत्युग में विष्णु के ध्यान से जो काम होता है नारायण और त्रेता में यज्ञ से जो काम होता है और द्वापर में पूजा करने से जो काम होता है वो कलयुग में भगवान के गुण और उनके कर्म और उनके नाम के संकीर्तन से हो जाता है यत्र संकीर्तने नहीं वो सर्वस्वार लभ्य मनुष्य जो चाहे ओ, ये बाघ देवी जो है महाराज भगवान का अवतार है इस वाणी पर आकर जब भगवत संबंधी चरित्र नृत्य करने लगता है अमुष्य वाणी रसना ग्रुनर्थ जब आकर के भगवान को अपने हृदय में लेकर के वाणी वाघ देवता जब नृत करने लगते हैं तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है संपूर्ण क्लेशों का समान सम, समन जो है वो भगवत गुणानुवाद से होता है ये नारायण इससे बढ़कर करके ये एक ही प्लव है एक ही नौका है जिस पर सवार होकर के मनुष्य इस काल को इस काल को, आ, इस काल को आ, पार कर जाता है कलयुग को नारायण इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा युगों के संबंध में परंतु सुखदेव जी महाराज ने कहा कि युगों के बारे में तो हम तुमसे बहुत कह चुके हैं पहले असल में ये युग जब मनुष्य के मन में सात्विक वृत्ति का उदय होता है शांति रहे दानती रहे, नारायण उपरती रहे और दया रहे दान रहे दाक्षिण रहे दूसरों के हित करने की इच्छा रहे मन में तो समझना कि समय सत्य युग बरत रहा है नारायण यही सत्य युग है वो कर प्रभृति दा विका पा सरस्वती भगवती निःशेषाजा गोरू आता है अंत में कल इनका वर्णन एक तो काल की प्रधानता से है कि एक मनवंतर में कितनी चतुर्जुगी होती है नारायण और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्जुगी होती है सहस्त्र युग पर जनतम हर ब्रह्मणों बेदो ब्रह्मा जी सोते हैं सब लेकर के सो जाते हैं उनमें यह आता है कलयुग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 गुरु चेले में भी नहीं पड़ती इसी का नाम है कली कलिजुग तो जब कलिजुग का अंत आता है तब कल्कि भगवान का अवतार होता है कल युग में बहुत दोष हैं राजा परीक्षित ने और नारायण सौनक जी ने सूत जी से पूछा राजा और, और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज कलयुग में जब इतने दोष है तब इसमें प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है क्या उपाय है सुखदेव जी ने बताया कि कले दोष निधे राजो महान गुण कलयुग में दोष तो बहुत हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है इसमें का जिसके कारण मनुष्य बहुत जल्दी तर जाता है सतयुग में करते जद आय तो विष्णु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 दाक्षिण रहे दूसरों के हित करने की इच्छा रहे मन में तो समझना कि समय सत्य युग बरत रहा है नारायण यही सत्य जुग है यश संबंधी काम करने की इच्छा हो तो समझना धर्मानुष्ठान करने की इच्छा हो का त्रेता बरत रहा है और महाराज बड़े बड़े युद्ध आदि करके नारायण अपने शत्रों को पराजित करने की इच्छा हो द्वापर बरत रहा है अब जब चोरी हिंसा लोभ मोह असत्य नारायण कृपणता ये सब जब जीवन में तब समझना चाहिए कि अब कल युग बरत रहा है तो हमारे चित्त की वृत्तियां जैसे जैसे बदलती हैं वैसे वैसे युग भी बदलते हैं नारायण स्थान में भी कल होता है जहां शराब पी जाती है वहां कल युग है जहां जुआ खेला जाता है वहा कल है जहाँ परस्त्री होती है का वहां कल युग है इस तरह से महाराज युग जो है स्थान विशेष में भी होते हैं कर्म विशेष में भी होते हैं काल विशेष में भी होते हैं और वृत्ति विशेष में भी होते हैं ये युगों की चर्चा है आगे ये प्रसंग उठा नारायण की आ, ये प्रलय क्या है तो भगवान ही राजाश्रय हैं और भगवान कर्माश्रय हैं और भगवान कालाश्रय हैं और भगवान प्रयाश्रय हैं प्रलय के आश्रय हैं नारायण तो बताया कि जब ब्रह्मा जी का एक मनवंतर नहीं इकहत्तर इकहत्तर मन चौदह मनवंतर जब पूरे होते हैं इकहत्तर चतुर्जुगी संध्या संध्या सहित जब पूरी होती है सहस्त्र जुगी सहस्त्र चतुर्जुगी तब ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं मान जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात और जब सो जाते हैं ब्रह्मा जी तो उनकी जो बनाई हुई सृष्टि है जैसे हमारे सो जाने पर हमारी कौन माँ है कौन बाप है कौन पत्नी है कौन पति है कौन बेटा है इसका पता नहीं चलता है ना हमारे मन के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है वो हमारे सो जाने पर नहीं रहती है मिट जाती है नारायण वैसे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि भी ब्रह्मा जी के सो जाने पर नहीं रहती है इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं शयन मूलक प्रलय और नारायण एक नित्य प्रलय होता है वो नित्य प्रलय क्या है कि हर समय हर चीज बदल रही है जैसे बहता हुआ पानी है बदल रहा है जैसे पेड़ में लगा हुआ फल है वो बदलता जा रहा है परिपाक की ओर जा रहा है वैसे ये जो हमारा शरीर है कि ये भी क्षण क्षण में बदलता है और बदलता नहीं नारायण तो नंदा सा जो माँ के पेट में था उतना ही बड़ा रहता जो बाप के पेट में था वीरज के रूप में कण के रूप में एक वैसा रहता पैदा हुआ वैसा रहता क्षण क्षण पर बदलता जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है तो जितने भी पदार्थ हैं संसार में वे सब के सब हर क्षण बदल रहे है मालूम नहीं पड़ता है नित्य नित्यदा यंग भूतानी भवंती न भवंती तो ओह कहते हैं सात वर्ष में ये जो शरीर में एक एक कण है तो, सात वर्ष में सब के सब बदल जाते हैं और आदमी को मालूम पड़ता है कि मैं वही हूं इसको नित्य प्रलय बोलते हैं एक प्राकृत प्रलय होता है महाराज जब कोटि कोटि ब्रह्मांड नारायण एक प्रकृति में लीन हो जाते हैं वहां ना बुढ़ापा है ना शोक है न मृत्यु है न अपना है न पराया है वहां तो न वेद है न शास्त्र है किमपित तत्र, शास्त्रम शास्त्र अवकृष जदा ना नारायण वहां तो कुछ नहीं होता है तो वो प्राकृत प्रलय होता है पर ये तीनों प्रलय जो हैं, ये सृष्टि में स्वाभाविक हैं। तो इसलिए सृष्टि वैराग्य करने योग्य है लेकिन एक प्रलय ऐसा है जो स्वाभाविक नहीं होता उसके लिए तो बुद्धि इंद्रिया रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम् ये देखना पड़ता है कि एक ज्ञान है और उस ज्ञान के आश्रय से ही बुद्धि और इंद्रियां और विषय ये तीनों भासते हैं जथा दीपस्त चक्षुष जैसे नारायण एक रोशनी है बाहर और हमारी आंख से दिखता है और बाहर कोई चीज दिखती है बाहर आदमी दिख रहे हैं कहा वो क्या है का रूप उनका दिख रहा है फूल का रूप दिख रहा है आदमी का रूप दिख रहा है एक तृण का रूप दिख रहा है रूप दिखाई पड़ता है तो वो रूप है और देखने के लिए सूरज की दीपक की रोशनी है और देखने के लिए आंख है तो रूप हुआ भौतिक नारायण और सूर्य आदि जो प्रभा है वो हुई आधिदैविक और हमारी आंख हुई आध्यात्मिक लेकिन ये तेजसो न पृथक भावेत ये तेजस तत्त्व से पृथक कोई नहीं है इसी प्रकार ये बुद्धि है और ये इंद्रियां हैं और ये अर्थ हैं जो भी बचने दिखाई पड़ती हैं एक सत्य से पृथक ये नहीं है नहीं सत्यस्य सत्य से नाना सत्य अनेक नहीं हो सकता एक ही सत्य है और वो सत्य जो है वो चित्त है माने अपने आत्मा का स्वरूप ही है क्योंकि यही अनुभव के क्षेत्र में ऐसा आबाद भी है कि कोई ये अनुभव कभी कर ही नहीं सकता कि मैं नहीं हूं मैं मर गया ये अनुभव नहीं हो सकता मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं हो सकता मैं पत्थर हूँ ये अनुभव भी नहीं हो सकता नारायण क्योंकि अनुभव स्वयं ज्ञान स्वरूप है इसलिए नारायण ये जो ज्ञान है इसी में बुद्धि और इंद्रियां और विषय सब के सब मालूम पड़ते हैं इस ज्ञान की ब्रह्मता का पूर्णता का जब बोध होता है तब आत्यंतिक प्रलय हो जाता है तब जो है ये विश्व सृष्टि भासती हुई भी पदार्थ के रूप में सत्य के रूप में नहीं रहती है इसमें जो सत्य तो है वो मिट जाती है so, इसका नाम है आत्यंतिक इसका नाम है आत्यंतिक ये नारायण के उपदेश से और आत्मा परमात्मा की एकता के बोधक वचन से नारायण आत्मानुभूति से ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तब प्रपंच जो है वो हमेशा मिट जाता है इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने दिखते हैं हमको फिर से प्रदेश नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पुराण सुनाया है ये वैसे तो पुराणों में पुराण शब्द का अर्थ है वेदों से भी पुराना वैदिक लोग महाराज नाराज हो जाएं वो कहते हैं कि वेद तो वचन है और पुराण स्मृति है तो पहले हृदय में स्मृति होती है तब वाणी का उच्चारण होता है तो पुराणम सर्वशास्त्राणाम सर्वतः प्रथम स्मृतम अनंतरंच वक्त वेदास्त विनिर्गता और, वेदास और पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम तो ये पुराण है भागवत पुराण इसमें भगवान की और भक्तों की निरंतर महिमा है इसके पद पद में इसके अक्षर अक्षर में इसके वाक्य वाक्य में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है देखो ये संसार क्या है नारायण जैसे दिया है उसमें तेल है उसमें बत्ती है और उसमें लव जल रही है जब तक इनका संयोग है नारायण तभी तक ये जीवन है वासना रूप तेल है नारायण और इसमें चैतन्य रूप जो जीव है वो प्रज्वलित हो रहा है और जहा बत्ती खत्म हुई और जहां वासना जहां वासना समाप्त हुई जहां तत्व ज्ञान हुआ इसका अंत हो जाता है स्पष्ट स्पष्ट मैंने ये बात तुमको समझा दी सो उन्होंने बताया कि आत्मा जो है तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही है सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित एक तक्षक तो क्या हजार तक्षक भी तुम्हें छू नहीं सकते नारायण तुम अजर हो तुम अमर हो मृत्यु नोपधक्ष मृत्यु नाम मुर्त्यु तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो और तुम सर्वथा परमात्मा के स्वरूप हो देखो मैं तुम्हें सुनाता हूं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परम पदम एवं समीक्षण आत्मनय निष्के दशन तक्षक पादे लेलिहानं विशानन न द्रक्ष्यसी शरीर विश्व चृथात्मन तुम्हें अनुसंधान करो ये जिसको मैं अहम अहम अहम करता हूं ये जो मैं मैं मैं बोलता हूं ये देह नहीं प्राण नहीं इंद्रिय नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं अहंकार नहीं ये अविद्या नहीं, विद्या नहीं ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा दिक्कला न इसमें लंबाई चौड़ाई है और न कोई उम्र का काल का ख्याल है नारायण ना और न ना तो ये कोई दृश्य द्रव्य है ये तो साक्षात पर ब्रह्म परिच्छिद सामान्य अत्यंता भावोपलक्षित शोध ब्रह्म तत्व है ब्रह्मा हम परम हम पदम और ब्रह्म जो परम पद ब्रह्म है म, मैं ब्रह्म ही मैं हूं और मैं ही ब्रह्म है और क्योंकि मैं और ब्रह्म के ब्रह्म ये दोनों दो चीज नहीं है एक ही बिल्कुल एक ही है एवं समीक्षण आत्मान इस प्रकार अपने बारे में विचार करो और अपने आप को ब्रह्म से रक्म में एक कर दो निष्कल जो निर्गुण ब्रह्म है उसके साथ एक कर दो नारायण दसंतम तक्षकम पाद्रे आकर तक्ष तुम्हारे तक्षक तुम्हारे शरीर को ही तो डसेगा डसने दो सा। ले निहान नहीं। कितना भी जीप जीव लप लपावे कितना भी जहर छोड़े आ, वो तो आ, तुमको दिखेगा ही नहीं आ, कि मेरे स्वरूप में शरीर नाम की कोई चीज है और ना तो ये दिखाई पड़ेगा कि संसार नाम की कोई वस्तु है आ, ये तो एक मिथ्या बुद्धि बन गई है अपने स्वरूप में कि ये संसार है और ये शरीर है सुखदेव जी ने कहा कि आप क्या पूछते हो जो तुम्हें पूछना हो सो बताओ अब राजा परीक्षित तो अपने आसन से उठ के आ गए सुखदेव जी के चरणों में और माथा नवाया और बोले कि महाराज आपने तो हमको अभय पद का अभयम दर्शित हम तो अज्ञान मेरे ज्ञान विज्ञान निष्ठा से अज्ञान का नाश करके आपने मुझे निर्भय कर दिया अब मेरे स्वरूप में मृत्यु का कोई भय नहीं है, है नारायण भगवंत तक्ष कादि भी हो अब मैं अब मौत से नहीं डरता हूं तुमने अभय पद का हमको दर्शन करा दिया इसके बाद उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की और सुखदेव जी की पूजा की और सुखदेव जी सबके सामने महाराज वहां से अदृश्य हो गए अब राजा परीक्षित ध्यान में बैठे थे सो तक्षक आया आ रहा था तक्षक तो उसको एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले और अब ये महाराज अद्भुत कथा है।, है तो संकेत मात्र ही पर है जरूर आ, उन्होंने कहा कि मैं तो तक्षक के बीच से परीक्षित की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ तक्षक ने कहा इतनी शक्ति है तुम मैं हाँ उसने एक पेड़ को डस दिया, पेड़ सूख सूख गया, सूग गया तो उन्होंने अपनी औषधि का प्रयोग किया पेड़ हरा हो गया सो फिर तक्षक ने उनको दान कुछ दे ले करके और वहीं से लौटा दिया ये तक्षक का अपराध हो गया और आगे डसा परीक्षित तो मुक्त थे ही उनको तो पता ही नहीं चला लेकिन परीक्षित का जो बेटा था जन्मेजय उसने कहा मैं तो तक्षक से बदला लूंगा उसने सर्प याग आरंभ किया नारायण अब तो सांप आ के गिरने लगे